राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वरा प्रस्तु थे, प्राथमिक कख्षा के प्रशिक्षण आर्थी अध्यापकों के लिए गारीकरम कारी रीदास 50 महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं फिर भी उनके अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती और जो मिलती भी है वह परस्पर विरोधी है और इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं उतरती जैसे कि आज तक यही निश्चय नहीं हो सका कि महाकवि कालिदास किस समय हुए थे कुछ लोगों का कहना है कि वे पहली शताब्दी में कश्मीर में हुए थे कुछ लोग यह मानते हैं कि वे चौथी शताब्दी के गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के रत्नों में से एक थे जबकि बहुत सी कथाओं में उन्हें दश्वी शताब्दी के धारा नगरी के राजा भोज का मित्र बतलाया गया है और तो और किमवदंतियां तो यहां तक कहती हैं कि पहले कालिदास बड़े मूर्ख थे जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे राजधानी से इतने दूर निकल आए अब और कितना चलना पड़ेगा प्रधान जी धैर्य रखो वसुमित्र जब घर से एक संकल्प लेकर चलो तो इसे पूरा किए बिना लौटना ठीक नहीं लेकिन यह तो बताइए कि हमारी खमंडी राजकुमारी जिसने आपकी विद्या बुद्धि तक का अपमान किया वो भला एक मूर्ख पति को? को कैसे स्वीकार करेगी <laughs> यही कहना चाहते हो वसुमित्र जी हां यह तो मुझ पर छोड़ दो उसे अपनी विद्या का बड़ा घमंड है कहती है जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से विवाह करूंगी घोर महा मूर्ख से उसका विवाह न कराया तो मेरा नाम बदल देना मैं भी राजनीति और कूटनीति का पंडित हूं देखना उसे कैसे उचित दंड देता हूं कल की छोकरी और भरी सभा में प्रधानमंत्री विष्णु शर्मा का अपमान करे अरे अरे प्रधान जी आप देख रहे हैं इस लगड़हारे को कैसा मूर्ख है जिस दाल पर बैठा है उसी को काट रहा है आ अब इसके स्वयं भी भूमि पर आ गिरने में अधिक देर नहीं है वसुमित्र यह तो वास्तव में महामूर्ख लगता है किंतु देखने में सुंदर है युवा है महामूर्ख भी लगता है मैं जिस उद्देश्य से आया था वह पूरा हो गया राजकुमारी विद्यातमा के लिए योग्य वर मिल ही गया प्रधानमंत्री विष्णु शर्मा मूर्ख कालिदास को राजसभा में ले गए उन्होंने सबसे कह दिया कि कालिदास बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन कुछ दिनों के लिए मौन व्रत धारण किए हुए हैं आप समझ गए ना कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था इसलिए कि अगर कालिदास बोलते तो पॉल कोगियाती मॉनरेस्कर इस मुसीबत से बचा जा सकता था राजकुमारी का पंडित बने हुए कालिदास के साथ शास्त्रार्थ हुआ निर्णायक बने अपमान की आग में जलते हुए प्रधानमंत्री विष्णु शर्मा इस शास्त्रार्थ की यह विशेषता थी कि यह मौन शास्त्रार्थ था इशारों का अर्थ स्पष्ट करने और संचालन करने के लिए प्रधानमंत्री तो थे ही शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ विद्युक्ता माने एक उंगली उठाई वो यह कहना चाहती थी कि ईश्वर एक है कालिदास को लगा कि वो कह रही है कि तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी उन्होंने तत्काल दोनों लिया उठा दी कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा विद्युत्त माने पांचों उंगलियां दिखाईं कि यह शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है तो कालिदास ने समझा यह तमाछम आदमी को कह रही है उन्होंने फौरन मुक्का तान लिया कि मैं तुम्हें घूंसा मार दूंगा अब विद्वानों ने इन इशारों के बड़े-बड़े गूढ़ अर्थ लगाए उन्होंने कहा कि राजकुमारी ने कहा ईश्वर एक है तो कालिदास ने ईश्वर और माया यह दो भेद बताए फिर जब राजकुमारी ने पंच तत्वों की बात की तो कालिदास ने कहा पांच तत्व अलग-अलग दिखाई देते हैं पर वे सब मूलतः एक ही हैं और ऐसे ही तर्कों से पंडितों ने शास्त्रार्थ में कालिदास को विजयी घोषित कर दिया कालिदास और विद्युत्तमका विवाह भी हो गया विद्युत्तम बड़ी प्रसन्न थी आज मैं कितनी प्रसन्न हूं मुझे बचपन से ही विद्या और विद्वानों से बड़ा लगाव था इसीलिए मैंने पिताजी से कह दिया था कि मैं किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी आ, जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करे उसी से मेरा विवाह होगा आपने अपने अकाट्य तर्कों से मुझे परास्त कर दिया किंतु मुझे अपनी इस पराजय का कोई दुख नहीं है इसी के कारण मुझे आप मिले हैं आप जैसे विद्वान पति को पाकर मैं धन्य हो गई यह आप खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं ऊट्र क्या ऊट्र ऊट्र मुझे ऊंचे ऊंचे ऊट्र बहुत अच्छे लगते हैं ये क्या आप ऊष्ट शब्द ठीक से नहीं बोल सकते क्या ऊट्र हां ये तो ये तो ठीक से बोल भी नहीं सकते क्या इसीलिए तो इनके मौन व्रत की बात का प्रचार नहीं किया गया क्यों जी आप काम क्या करते हैं क्या करता हूं जो मेरे बाप दादा करते थे वही करता हूं लकड़ी काटता हूं और हाथ में बेच आता हूं तुम क्या लकड़ हरे हो पर प्रधान जी ने तो कहा था कि तुम वही तुम्हारे प्रधान जी तो मेरे गांव में आए थे मुझसे बोले कि राजकुमारी से विवाह करोगे तो मैंने हां कर दी और उनके साथ यहां आ गया और वो राज्यसभा का शास्त्रार्थ जब मैंने कहा कि ब्रह्म एक है तो मैंने ब... कुछ कहा कहां तुमने तो एक उंगली दिखाई तो मैंने दो दिखा दी दि। तुमने तमाचा दिखाया तो मैंने गूंचा दिखा दिया हे भगवान ये कैसा अनर्थ हो गया मेरा विवाह इस मूर्ख लकड़हारे से मैं कहती हूं निकल जाओ निकल जाओ यहां से इतना बड़ा धोखा मैं तुम्हें अपने से अधिक विद्वान मानकर अपने आप को धन्य समझ रही थी और तुम क्या निकले एक अनपढ़ मूर्ख मगर मैं तुम्हारा पति हूं ऐसे मूर्ख पति को मैं पति नहीं मानती चले जाओ चले जाओ यहां से ठीक है मैं जा रहा हूं भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम्हारी कसोटी पर खड़ा उतरूंगा अब तो पढ़ लिखकर समझदार बनकर ही तुम्हें मुंह दिखाऊंगा और जो कहा था ठीक वैसा ही कर दिखाया कालिदास ने उन्होंने बड़े परिश्रम से व्याकरण साहित्य गणित ज्योतिष सभी का अध्ययन किया और थोड़े ही समय में प्रकांड पंडित हो गए जब अपने घर लौटकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नी ने अंदर से पूछा कौन है उन्होंने कहा अनाव्रत कपाटंग द्वारं देह यानी कि मुझे ऐसा मुक्त द्वार दो जिसके कीवाड़ खुले हूं। पत्नी ने उनका स्वर तो पहचान लिया लेकिन उनके बात करने का ढंग नहीं पहचान पाई ऐसे सुंदर साहित्यिक ढंग से द्वार खोलने को कहने वाला वलाउस का अनपढ़ पति कैसे हो सकता था इसीलिए उसने आश्चर्य से कहा अस्ति काष्टित वाक् विशेषह यानी या वाणी में कुछ विशेष बात है उसने द्वार खोल दिया कालिदास के मुख पर पंडित का तेज था जब विद्याउत्तम ने देखा कि उसके पति ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है सारी विद्या प्राप्त कर पूर्ण रूप से विद्वान बनकर लौटे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुई इसके बाद कालिदास ने पत्नी द्वारा बोले गए तीनों शब्दों पर एक-एक महाकाव्य की रचना की अस्ति शब्द से कुमारसंभवम काव्य की रचना की कश्चित से आरंभ हुआ महा कवी का मेघ दूतम नामक का व्य और वाग से रघुवन्शम इसके अतिरिक्त उन्होंने तीन नाटक पी लिखे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमव वर्शियम और माल विकागनी मित्रम तीनों ही नाटक कालिदास की उत्कृष्ट कला के नमूने हैं पर अभिज्ञान शाकुंतलम का तो पूरे विश्व साहित्य में विशेष स्थान है इन छह रचनाओं के अलावा कालिदास ने छहों ऋतुओं का वर्णन करते हुए ऋतुसंहारय नाम का काव्य भी लिखा है कालिदास की इन सातों रचनाओं में बहुत सुंदर प्रकृति वर्णन है मनुष्य मनुष्य के आपसी संबंधों का बड़ा सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक चित्रण है लेकिन जो बात कालिदास को संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कवि बनाती है वह हैं उनकी उपमाएं उनके सभी काव्य में उपमाओं की छटा सर्वत्र देखने को मिलती है उनकी एक उपमा तो विद्वानों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कालिदास का नाम ही दीप शिखा कालिदास रख दिया था कि रगुवन्षम में आयोध्या के राजकुमार जब राजकुमारी इंदुमति के स्वयंबर में भाग लेने आते हैं कि स्वयंबर सभा में सब राजा बैठें � वर्महालाद ये बढ़ रही है इस पर कालिदास कहते हैं संचारिणी दीप शिखे व रात्रिं यं यं व्यतियाय पतिंगवरसा